श्री रामकृष्ण भक्त मालिका प्रेमानंद एक बार उनके उस अपूर्व प्रेम की प्रसिद्धि साहित्यकार एवं समालोचक सुरेश चंद्र समाजपति ने भी प्रशंसा की थी एक दिन भोजन के समय अपने स्वभाव के अनुसार पंगत में घूमते हुए प्रेमानंद महाराज समाजपति जी के निकट आए और मुस्कुराते हुए कहा आपका स्वागत सत्कार करने के लिए उपयुक्त वाक्य भाषा भाव में कहा पाऊंगा में रस आदि तो है नहीं आपकी लेखनी के अग्र में तो रस ही रस ही भरा है। समाजपति भला कहा हार मानने वाले उत्तर में कहा अपनी बात में आप स्वयं ही फंस गए माना कि मेरी कलम के अग्र में रस है परंतु आपके तो चलने फिरने में बातचीत में कामकाज में शरीर प्राण सब में सर्वत्र रस है वे और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे परंतु अपनी प्रशंसा को अवसर न दे प्रेमानंद जी पीठ फेरकर चल दिए उस उत्सव के दिन मठ प्रांगण में उच्च नीच धनी निर्धन सभी स्तर के नारायण पंगत में भोजनार्थ बैठे थे खिचड़ी परोसी जा रही थी तत्वावधान में व्यस्त स्वामी प्रेमानंद ने देखा कि पंगत में दूर एक ओर से बारम्बार खिचड़ी दो खिचड़ी दो की आवाज आ रही है उन्होंने तुरंत ही पहुंचकर परोसने वाले से पूछा क्या तुमने पहले कभी परोसने का काम नहीं किया है उत्तर मिला मैं तो तो दे रहा रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है ये लोग सिर्फ दो दो कहते हुए शोर मचा रहे हैं प्रेमानंद ने देखा कि उस पंक्ति में बैठे प्राय सभी लोग निम्न तथा निर्धन वर्ग के हैं जिन्हें कुछ अधिक खाने की आदत है सहानुभूति से प्रेरित हो वे पूर्वक बोले क्या हम लोगों के पेट के हिसाब हो सकता है पता नहीं जीवन में कितने दिन ये लोग भरपेट भोजन पाते हैं इनके पेट में दिन रात अग्नि जल रही है जाओ जाओ इनमें से हर एक के पत्तल में पूरी बाल्टी उड़ेल दो ये ठाकुर का प्रसाद भरपेट पाले कहते कहते उनका स्वर अवरुद्ध हो गया नेत्र की कोरों से अश्रु टपकने लगे स्वयं को संभाल न पाकर वे वहाँ से हट गए मठ में आने वालों की सेवा के लिए प्रेमानंद के हृदय का द्वार तथा मंदिर भंडार के पट सर्वदा खुले रहते थे ऐसी बात नहीं कि सभी लोग भक्त के ही रूप में आते हों कोई मठ की खुली हवा सेवन करते करने आता तो कोई उत्सुकता निवारणार्थ परंतु चाहे कोई किसी भी भाव से क्यों न आए प्रेमानंद के मधुर वार्तालाप तथा व्यवहार से मुग्ध होकर वह बारम्बार आने लगता कई बार तो ऐसा भी होता किमठ के प्रसाद वितरण का समय बीत जाने के बाद कोई आपता ढलती उम्र के प्रेमानंद जी किसी से कुछ न कहकर स्वयं ही आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था करने में रसोई की ओर जाने लगते उन्हें देखकर सहायताार्थ किसी के आगे बढ़ आने पर वे दे आशीर्वाद देते हुए कहते देखो गृहस्थों को बहुत कामकाज करने पड़ते हैं उनके लिए हमेशा नियमानुसार आना कैसे संभव है हम लोग उनके लिए थोड़ी सी सेवा के अतिरिक्त भला और क्या कर सकते हैं इससे हम लोगों को थोड़ा शारीरिक कष्ट होता होगा पर ठाकुर की कृपा से यहाँ किसी चीज़ का अभाव तो नहीं है यह सब उनकी संतानों को देकर क्या हम धन्य न होंगे सैया पर पड़े हुए भी वे भक्त सेवा के लिए व्याकुल हो उठते थे बीमारी बढ़ने की आशंका प्रकट करते हुए कोई यदि उन्हें सावधान करने जाता तो वे कहते यह मेरा स्वभाव ही है भक्तों की सेवा और ईश्वर की पूजा एक है देह त्याग के दो दिन पूर्व मठ के एक सेवक को बुलाकर वे बड़े ही आकुल स्वर में बोले तुम एक काम कर सकोगे सेवक ने उत्सुक होकर पूछा कहिए महाराज क्या करना होगा प्रेमानंद ने कहा भक्तों की सेवा कर सकोगे उत्तर मिला खूब कर सकूंगा प्रेमानंद पुनः आवेगपूर्वक बोले पर यह बात भूल मत जाना उनका दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर का प्रसाद लेने से भक्तों का परम कल्याण होगा वे और भी कहा करते थे एक बार जब वे इस पुण्य स्थान में ठाकुर के स्थान में आए हैं तो कुछ अच्छी बातें भी सुन जाएँ वस्तुता बाबू राम महाराज के पास जो लोग आते वे तन मन की प्यास मिटाकर ही घर लौटते और उसी अमृत के प्रलोभन में उनके पग पुनः मठ की ओर चल पड़ते वयस्क भक्तों के अतिरिक्त कॉलेज के छात्र भी उनके पास आया करते थे वे आनंदपूर्वक अपना समय एवं ज्ञान उन लोगों की सेवा में लगाया करते थे इस प्रकार कितने ही युवकों ने उनकी प्रेरणा से सन्यास लेकर उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलने का संकल्प किया था